नैना ने सफाई देते हुए कहा नैना ये तुम्हारा अकेले का काम नहीं है पुष्कर बोल पड़ा इसमें तुम्हारे साथ कोई और भी इन्वॉल्व है कौन था बताओ और मैं तुम्हारा सीनियर हूँ मैं कुछ भी पता चले सबसे पहले मुझे बताना है क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता है क्या ये पकड़ लिया मेरा शक बिलकुल सही निकला अचानक से विक्रांत बोल पड़ा मिस्टर पुष्कर तुम ही हो गद्दार <laughs> आगे न पकड़ में विक्रांत आगे बढ़कर पुश करके थोड़े और करीब आकर खड़ा हो गया इस वक्त प्रोजेक्टर की लाइट विक्रांत के गंजे सिर पर पड़ रही थी परछाई नजर आ रही थी उस में बिल्कुल शाकाल सा नजर आ रहा था विक्रांत की बात सुनकर सभी एजेंट उसकी तरफ ध्यान से देखने लगे क्या क्या बोला तुमने पुष्कर ने चिड़ते हुए कहा यही की तुम ही इस पुलिस स्टेशन के गद्दार हो तुमने ही मंजू मैडम के कतिल का साथ दिया बकवास बंद करो अपनी यहाँ अपनी दुश्मनी निकालने की कोशिश मत करो पुष्कर ने आग बबूला होते हुए कहा क्या सबूत है तुम्हारे पास किस आधार पर कह रहे हो ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हो तुम मैंने जो सोचा था ठीक वैसा ही हुआ मुझे पहले ही लगा था कि ये गद्दार ना तो कोई हायर ऑफिसर है और ना ही कोई जूनियर ये कोई बीच के लेवल का ऑफिसर ही हो सकता है और तुम तुम बिल्कुल परफेक्ट हो बकवास बंद करो विक्रांत वरना बहुत बुरा होगा पुष्कर ने लाल आंखों से विक्रांत को घूरते हुए कहा विक्रांत ने भी निर्देश से आगे बढ़कर पुष्कर के सामने टेबल पर अपना हाथ रखते हुए कहा तो अगर तुम गद्दार नहीं हो तो मंजू मैडम का केस रीओपन होने से रोक क्यों रहे हो? जो भी केस की जांच में अड़चन पैदा करने की कोशिश करेगा वही गद्दार है तेरी तो पुष्कर के दांत पीसते हुए अपनी मुठ्ठी बांध ली लेकिन तभी ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात बोल पड़े विक्रांत पुष्कर दोनों शांत हो जाओ बहुत हो गया विक्रांत तुम अपनी जगह पर जाकर बैठो विक्रांत पुष्कर को घूरता हुआ अपनी चेयर आरोप जाकर बैठ गया पुष्कर भी विक्रांत को लाल आंखों से घूर रहा था मैं डीएन नगर ब्रांच का ब्यूरो चीफ होने के नाते आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस केस की गंभीरता को समझ रहे होंगे हमें बहुत सावधानी से इस पर काम करना होगा नैना तुम मुझे सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में लिख दो मैं ऊपर अधिकारियों से इस बारे में बात करूंगा और अगर उन लोगों ने परमिशन दे दी तो फिर इस केस को रीओपन करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन बिना उनकी परमिशन के हम अभी कोई डिसीजन नहीं ले सकते और दूसरी बात अभी हाल ही में उन्नीस का किडनैपिंग के केस क्लोज हुआ है तो अभी उसमें भी बहुत काम हमें पूरा करना है अभी जब तक ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आता हम कुछ नहीं कर सकते और रही बात मंजू सजदेवा के मर्डर की तो उनके कतिल को पकड़ने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा किसी भी हालत में कतिल बच कर नहीं जा सकता उस दोपहर को नैना और विक्रांत एक रेस्टोरेंट में अजनबी की तरह मिले ये एक बहुत छोटा सा रेस्टोरेंट था जहाँ ज्यादा लोग थे भी नहीं विक्रांत और नैना इस तरह से मिले थे जैसे वो कोई सीक्रेट एजेंट हो और किसी सीक्रेट मिशन पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए हुए हैं ताकि कोई उन्हें यहां पहचान ना सके और किसी को कानों कान खबर न हो कि वो दोनों क्या प्लानिंग कर रहे हैं विक्रांत क्या हुआ उससे पता चला नैना ने विक्रांत की तरफ देखते हुए पूछा नहीं अब मैं कोई माइंड रीडर तो हूं नहीं उस वक्त तो ज्यादा किसी को नोटिस भी नहीं कर पाया रुको अब देखता हूँ इतना क्या कर विक्रांत ने अपना लैपटॉप बाहर निकाला आज विक्रांत खास तौर पर अपना लैपटॉप लेकर घूम रहा था दरअसल विक्रांत और नैना ने मीटिंग रूम में पहले से ही सर्विलांस कैमरा चारों तरफ फिक्स कर दिया था ताकि जब सबको ये इन्फॉर्मेशन दी जाए तब सभी के फेस का एक्सप्रेशन रिकॉर्ड किया जा सके और फिर उस एक्सप्रेशन और हाव को देख कर, पुलिस डिपार्टमेंट के गद्दार का पता लगाया जा सके अब नैना और विक्रांत मिलकर इस वीडियो को ध्यान से देखने जा रहे थे ताकि एक एक आदमी के एक्सप्रेशन को ध्यान से देखा जा सके उन्हें उम्मीद थी कि इस वीडियो को देखने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट के जो बागी गद्दार होगा उसके चेहरे पर खास तरह का हाव भाव जैसे कि डर घबराहट पसीना आदि देखने को मिल सकता है लेकिन इस वीडियो को कई बार देखने के बाद भी मीटिंग रूम में बैठे किसी भी इन्वेस्टिगेटर के चेहरे पर कोई खास एक्सप्रेशन देखने को नहीं मिला काफी कोशिश के बाद भी विक्रांत और नैना को कोई खास हाव भाव वाला इंसान नहीं मिला अच्छा विक्रांत तुम बताओ अगर तुमने मंजू के मर्डर में साथ दिया होता तो फिर ये वीडियो देखकर तुम्हारा क्या रिएक्शन रहा होता नैना ने विक्रांत की तरफ देखते हुए पूछा कैसा रिएक्शन होगा क्या डर थोड़ा घबराया हुआ शक पका जाऊंगा और, और हो सकता है कि मेरे माथे पर पसीना भी आने लग जाए विक्रांत ने जवाब दिया विक्रांत की बात सुनने के बाद नैना तुरंत ही लैपटॉप में चल रहे वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखने लगी। लेकिन वीडियो में जितने लोग भी नजर आ रहे थे सबके सब थोड़े परेशान और घबराए हुए नजर आ रहे थे यहाँ तक कि ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात भी थोड़े घबराए हुए नजर आ रहे थे और पसीना तो यहाँ बैठे हर किसी के माथे पर देखने को मिल रहा था हो सकता है की मीटिंग रूम में टेम्परेचर ज्यादा रहा हो गर्मी ज्यादा हो इसलिए सबको पसीना आ रहा हो हो सकता है तभी ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात सर भी अपना पसीना पोंछते नजर आ रहे नैना ने अनुमान लगाते हुए कहा हम्म हो सकता है विक्रांत ने भी सहमति जताते हुए कहा तब हमें कुछ और तरकीब अपनानी पड़ेगी कुछ और करना होगा अब कुछ और क्या करोगे अब तो सब कुछ बता चुके हैं सबको देखो ये बात तो हमें भी एक्सेप्ट करनी होगी विक्रांत ने नैना को समझाते हुए कहा अगर मैं खुद ब्यूरो चीफ रहा होता और अचानक से मुझे भी इस तरह की खबर मिली होती तो मैं भी सन रह गया होता किसी केस को दोबारा से ओपन करना ये कोई मजाक नहीं है अगर केस फिर से ओपन हुआ तो फिर काफी लोगों को प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है नैना ने, ने, ने विक्रांत की बातों से सहमति जताते हुए कहा लेकिन अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये केस फिर से ओपन हो जाए ब्यूरो चीफ सर ने खुद कहा है हाँ हमारी वीडियो रियल है और सबूत भी पक्का है सो पूरी उम्मीद है की केस फिर से शुरू हो जाएगा हो सकता है की आज दोपहर तक कुछ न्यूज आ ही जाए विक्रांत ने कहा वैसे विक्रांत ये बात सच है नैना ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा आज ना जाने क्यों नैना विक्रांत के साथ बड़ी सहूलियत से पेश आ रही थी अब हमने सब कुछ ओपन कर दिया है तो अब हमें खतरा भी कम है मुझे नहीं लगता कि मंजू का कातिल अब हमें भी कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा लेकिन एक बात तो ये भी है की वो अब चुपचाप भी नहीं बैठेगा अब वो भी कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहा होगा